तो आइए अष्टम स्कंद की कथा को हरम करते हैं आठवीं स्कंद के अंदर मन मंत्रों की कथा आती है कैसे होते मन मंत्र देखें सबसे पहले सतयुग सतयुग की आयु कितनी है सत्रह लाख अट्ठाईस हजार और सतयुग में जो लोगों की उम्र है वो लगभग लाख साल की होती है होती थी और सतयुग में जो लोगों का कद था वो 32 फीट होता था और सतयुग के अंदर पाप होता था जीरो केवल 100 परसेंट पुण्य ही होता था फिर आया त्रेता युग त्रेता युग की आयु है बारह लाख छियानवे हजार वर्ष की और त्रेता युग में जो है कम से कम जो है वो लोगों की हाइट होती थी 21 फीट त्रेता युग में पाप 25 परसेंट होता था और 75 परसेंट पुण्य फिर आया द्वापर युग द्वापर युग के आयु हुए आठ लाख चौसठ हजार तो त्रेता में होती थी हजारों साल उम्र भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी भी जो है साठ हज़ार साल की उम्र में गए और भगवान श्री रामचंद्र जी ग्यारह हजार वर्षों तक तो राज्य किया भगवान श्री राम ने तो त्रेता युग की कितनी आयु है आठ लाख चौंसठ हजार इसमें जो उम्र जो होती थी वो हजार के करीब यानी कि 100 दो सौ तीन सौ हजार इससे दिख नहीं और इसमें लोगों का जो साइज होता था हाइट होती थी वो ग्यारह फीट द्वाबर युग के अंदर पाप बोले 50 परसेंट पुण्य 50 परसेंट फिर कलयुग आया तो कलयुग की कितनी उम्र है चार लाख बत्तीस हजार और कलयुग में आयु 100 साल हाइट पांच फीट कल में पाप बोले 75 परसेंट और पुण्य केवल 25 परसेंट ये चार चार युग चार युग यानी के चार युग जब 1000 हजार घूमते हैं तो उस समय ब्रह्मा जी का एक दिन आता है कितने है? एक दिन और एक दिन में ब्रह्मा जी के चौदह मनु होते हैं तो एक मनु की जिंदगी जो गवर्नमेंट बताई गई है वो है सेवनटी वन कितना हो गया इकहत्तर वर्ष वो इकहत्तर चतुर्युग कितना इकहत्तर चतुर्युग यानी के तैताली तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष एक मनु का इस तरह से ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है ब्रह्मा जी का एक दिन कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते चौदह मनु आते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन यानी के बारह और बारह पूरे चौबीस घंटे कितने बनते हैं ब्रह्मा जी के आठ अरब चौसठ करोड़ वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है एक दिन ब्रह्मा जी का तो कितने मनु आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में चौदह तो सबसे पहले मनु कौन हुए स्वयंभु मनु तो स्वयंभु मनु का चरित्र आप सब भक्तों ने श्रवण किया तीसरे स्कंध में जिन्हें यहाँ कपिलदेव जी का अवतार हुआ और इसी मनमंत्र में भगवान यज्ञ नाय तो कौन से मनमंत्र में है भगवान स्वयंभु मन मंत्र में हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे दूसरे जो मनु हुए वो है स्वरो अग्नि के बेटा थे। इस मनमंत्र में जो भगवान ने उतार लिया वो उतार लिया विभू विभू नाम से केवल यहां पर नाम बताया जा रहे हैं किया क्या ये नहीं बताया इसी तरह से तीसरे मनु हुए उत्तम प्रिय के पुत्र उत्तम थे जो कि किन बेटा थे प्रियव्रत महाराज जी के इस मनमंत्र में भगवान ने हरि अवतार लिया और भगवान ने गजेन्द्र का ग्रह से उद्धार कर दिया अब जो है राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से प्रार्थना करी कि प्रभु कैसे भगवान ने हरि अवतार लिया तो मुझे हरि अवतार की कथा श्रवण करनी है त्रिकुट नाम का पर्वत दस हजार योजन लंबा और दस हजार योजन चौड़ा था इस पर्वत पर हाथियों के राजा गजेंद्र रहते थे एक समय ये गजेंद्र अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर सरोवर में स्नान करने आया पर सरोवर का ठंडा ठंडा पानी था उसमें ही आनंद बिताने लगा सूंद से पानी भरकर कभी पत्नियों पर फेंकता था कभी बच्चों पर फेंकता था यहां इसे आनंद लेते हुए कई वर्ष बीत गए इसे पता नहीं लगा और उसी सरोवर में एक मगरमच्छ ने इस हाथी के पिछले पैर को पकड़ लिया हाथी को अभिमान आ गया हाथी ने कहा जब मैं गरज करता हूं तो बड़े बड़े सिंह भाग जाते हैं ये नन्ना सा जल जलस्य का जीव मेरा क्या बिगाड़ देगा तो हाथी क्या करता था उस मगरमच्छ को जब बाहर निकालने लगता तो मगरमच्छ हाथी को पानी में लेकर आ जाता था जब ये दृश्य जो है वो हाथी की पत्नी बच्चों ने देखा वो भी दौड़े दौड़े आए महाराज अपने पिता को बच्चों ने और पत्नी ने अपने पति को उस मगरमच्छ से छुड़ाया नहीं और तंग आकर चले गए बोले इसके चक्कर में हम क्यों भूख मारे हाथी को वैरा हो गया हाथी ने कहा जब तक मुझ में बल पराक्रम था ये सब मेरे थे आज मेरा बल कर, बल पराक्रम खत्म हो गया सब मुझे छोड़कर